श्रीमद्भगवदीता यथारूप अध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या से आगे अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जिसको संस्थापक आचार्य के द्वारा ज्ञान श्रद्धा चक्षुर्मी ये तस्में नम भगवागे यवरम कर्म हाँ। भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से किसी भी प्रकार के कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से दूर रह सकते हैं खासकर जो पाप कार्य है उससे तो दूर ही रह सकते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं? वो यहां पर बता रहे बुद्धि योग से बुद्धि से शरण में आकर के जब कर्मे करते हैं तो वो बुद्धि योग के कारण वो कर्म का फल नहीं लगता है और इसलिए भगवान बता रहे हैं कि जो लोग फल भोगने की इच्छा करते हैं अपने कार्य का जो फल है उसको भोगने की इच्छा करते वो क्रिपन हैं वो लोग कृपण है कृपना फल है तब हे धनंजय भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं तात्पर्य जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भवन में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का ही ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं किंतु इसमें वे भवबंधन में और और अधिक फंस जाते हैं कृष्ण भवनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित है क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनू कृष्ण भवनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि देवश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा कृपाणों की भांति अभाग्य व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते वस्तु है भगवान के लिए यदि हम कुछ कार्य करते हैं तो वो कार्य का कोई प्रतिफल नहीं बनता अच्छा या बुरा कुछ भी यदि तो बुद्धि योग से भक्ति योग में कार्य करते हैं तो हम जो भी कुछ करेंगे उसका फल हमको नहीं भोगना पड़ेगा तो प्रतिफल उसका अर्थ क्या है कि हम यदि कार्य भक्ति योग से करते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ भगवान को उसका जो फल है वो भगवान को दे रहे हैं ये मिनिमम है भक्ति योग कार्य तो अपने फल को अपने कार्य के फल को खुद भोगने की इच्छा नहीं करके उसको मात्र भगवान के लिए उपयोग करना ये बुद्धि योग है जिसको भक्ति योग भी कहते हैं तो उससे वो फल से बंधन नहीं होता है और जो अपने फल को भोगना चाहते हैं अपने कार्यों के फल को जो भोगना चाहते हैं तो उनको कृपण बताया यहाँ पे उनको कृपण बताया है क्योंकि वो अपने कर्म के फल फल को भोगना चाहते हैं तो फल भोगने पे वो कर्ता भी बन जाते हैं हेतु बन जाते हैं अपने कर्म का इसलिए उसका प्रतिफल भी उसको प्राप्त होगा बाद में अच्छा या बुरा जो भी है और अच्छा फल अच्छा पाप पुण्य का प्रतिफल प्राप्त हुआ तो क्या होगा यानी यदि उसको पुण्य बहुत मिल गया तो क्या होगा स्वर्ग जाएगा मृत्यु के उपकरण स्वर्ग जाएगा और यदि पाप बहुत मिल गया तो नर्क जाएगा लेकिन स्वर्ग जाए चाहे नर्क जाए किसी भौतिक जगत में चक्कर लगाता रहेगा इसलिए ऐसे कर्म को अवर कर्म कहा गया अवर वर मतलब अच्छा अवर मतलब बुरा उल्टा परिणाम देने वाला अच्छा परिणाम नहीं देने वाला तो जीव के लिए एकमात्र अच्छा परिणाम है भगवतधाम जाना उसके अलग और कुछ भी परिणाम आता है तो उसके लिए अवर फल है अवर कर्म हो गया तो ये कह रहे हैं कि वो अवर कर्मों से दूर रहो बुद्धि योग को करके हे अर्जुन जो फल को भोगने की इच्छा करते हो तो कृपण है दो प्रकार के लोग होते हैं कृपण और ब्राह्मण कृपण मतलब कंजूस कंजूस वो व्यक्ति है जिसके पास धन वो धन तो बहुत कमाता है और इकट्ठा करके रखता है लेकिन उसको खर्च नहीं करता है चीजों में भर के रखता है तो खर्च नहीं करता है और ऐसे ही मर जाता है इकट्ठा करते करते उसी प्रकार से जो मनुष्य जीवन प्राप्त किए हैं तो उनको ये मनुष्य जीवन रूपी धन प्राप्त हुआ है जिसको उपयोग करके भगवत भगवतधाम जाने की तैयारी करनी चाहिए तो यदि कोई मनुष्य जीवन का उपयोग उसके लिए नहीं करता है और दूसरी के लिए करता रहता है तो उसको कृपाण बताया क्योंकि तो वो मनुष्य जीवन का उपयोग नहीं कर पाया मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवतधाम जाने के लिए बताए कृपणा फल है तवा कंजूस लोग फल की इच्छा करते हैं फिर भगवान आगे कहते हैं बुद्धि युक्त जहाती है उभे सुकृत दुष्कृत तस्मात योगाय युजस्व योग कर्म सु तो यहां पे बता रहे हैं भगवान जो बुद्धि से युक्त है बुद्धि से युक्त मतलब भक्ति में है बुद्धि युक्त बुद्धि युक्त जहाती इहाती इहा। मतलब छोड़ देना यह मतलब इस भौतिक जगत में उभय सुकृत दुष्कृत उभय मतलब दोनों गुजराती में उबू उत दुष्कृत है अच्छे और बुरे काम सुकृत मतलब पाप पुण्य कर्म दुष्कृत मतलब पाप कर्म दोनों के फल से वो मुक्त हो जाता है इसी इसी जीवन में उभ सुत दुष्कृत यह इसी जीवन में वो दोनों के फल को छोड़ देता है अच्छे और बुरे काम को तो इसलिए भगवान कह रहे तस्मात योग आय युजस्व है अर्जुन योग करने के लिए युद्ध करो पाप पुण्य प्राप्त करने के लिए युद्ध मत करो क्या बोलते हैं राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध मत करो कोई बात नहीं लेकिन हेतु क्या रखो युद्ध में मुझे भगवान की सेवा के लिए युद्ध करना है योग आया या योग के लिए युद्ध करना है बुद्धि योग के लिए बुद्धि योग से युद्ध करो तस्मा योगाय युद्ध स्व योग कर्म सुख ये जो योग है बुद्धि योग वो कर्म करने की का कौशल है ऐसा बता मतलब। दें कर्म करने का जो कौशल है जो एक्सपर्ट एक्सपर्टाइज है कर्म करने में वो है योग कर पाना मतलब हम कर्म तो बहुत करते हैं सब लोग करते हैं पशु भी करते हैं लेकिन एक्सपर्ट उसको कहा जाएगा कुशल कर्म करने वाला उसको कहा जाएगा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 है। जीवात्मा से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहा है निरंतर अपने स्वरूप से अन्य बना रहा है इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना है तथा तो जन्म जन्मांतर कर्म फल कि श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है अतः अर्जुन को कृष्ण भवन में कार्य करने के लिए कहा गया है क्योंकि कर्म फल की कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है ये कौशल सीखना है हम सबको इस जीवन में कैसे हम जो कार्य करते हैं तो वो केवल भगवान के लिए करें तो उस उसका जो अभ्यास है वो हम यहाँ पे करते हैं पूरा धीरे धीरे हमारा कार्य इस प्रकार होना चाहिए कि सब कुछ भगवान की संतुष्टि के लिए हो रहा है जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक जितना अपनी संतुष्टि के लिए हो रहा है उसका अच्छा या बुरा जो भी प्रतिफल है वो हमको लगता है गीता इस अज्ञान को दूर करने के लिए बताइए गई कि आप ऐसे काम करो ऐसे, करो, ऐसे करो। कर्म जंग बुद्धि युक्त ही फल त्यक्त मनीषिण जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम ग्यनामयम कर्म से जो उत्पन्न है कर्मजंग वो फल फलम त्यक्वा छोड़ करके मनीषिण कौन बुद्धिमान व्यक्ति मनीषिण बुद्धि युक्ता वो मनीषि कौन है बुद्धिमान कौन है जो बुद्धि योग का पालन करते हैं वे कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम ती त्यक्तवा मनीषिण मनीषी मनीशिन व्यक्ति जो बुद्धि योग का कार्य करते हैं वो कर्म से उत्पन्न फल को त्याग करके जन्म जन्मबंध विनिर्मुक्ता वो जन्म मृत्यु के चक्कर से जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं ऐसे मनीषी लोग और मुक्त होकर के कहाँ जाते हैं पदम गच्छन्ति ऐसे पद पे जाते हैं पदम गच्छन्ति अनामयम ऐसे पद पर जाते हैं जहाँ कोई आमय नहीं है अनामय आमय मतलब बीमारी रोग दूषण उसको आमय कहते हैं शोध हो आमय चरण ऐसे तो अस्तित्व को प्राप्त करता है कौन जो बुद्धियोग का पालन करता है जो भक्ति का पालन करता है सही? और उसको क्या बताया मनीषी मनुष्य मतलब बुद्धिमान तो वो और वो कर्ता क्या है वो कर्म के फलों को स्वीकार नहीं करता है उसको त्याग कर देता है अपने लिए नहीं उपयोग करता है कर्मजम फल बुद्धियुक्ता मनुषिण पदम गच्छन्ति अनामय वो जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण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 मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते भौतिक जीवन कष्टमय है दुखालय में और आध्यात्मिक जीवन जो है वो कष्ट से रहित है इसलिए उसको क्या एक और नाम क्या है आध्यात्मिक जगत का सुखालय में नहीं है आध्यात्मिक जगत का एक नाम है वही कुंठा विगता कुंठा यत्र कुंठा जो है सब कुंठा मतलब समस्या है सब सम परेशानी सब दुख उसको कुंठा कहते हैं तो कुंठा तो विगता कुंठा यात्रा, जहाँ पे कुंठा विशिष्ट रूप से चली गई है अभी है नहीं कोई दुख नहीं है विगता या ऐसा अस्तित्व जिसमें कोई दुख नहीं होता है उसको वैकुंठ कहते हैं वैकुंठ का अर्थ यह है तो जो मुक्त जीव है वो वैकुंठ जगत में होते हैं तो भौतिक जगत का भाग नहीं होते हैं भागवत दस अठावन में कहा गया है, ये महत पदम यशो मुरारे मुद्दिर्वत्स पदम परम पदम पदम पदम यदि नेशा समाश्रिता मतलब जिन्होंने अच्छी तरह से आश्रय ग्रहण किया है आश्रय ग्रहण किया है उसको समाश है कहते हैं तो वो लोग जिन्होंने अच्छी तरह से आश्रय ग्रहण किया है किसका पद पल्लव ऐसी नाव का आश्रय ग्रहण किया है जो आपके चरण कमल रूपी है सम्या? भगवान के चरण कमल को नाव के साथ तुलना की है भगवान के चरण कमल की तुलना नाव के साथ की है तो जिन्होंने आपके चरण कमल रूपी नाव का सम्यक रूप से आश्रय ग्रहण किया है महत् पदम पुण्य यशो मु तो जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुक, मुकुंद नाम से विख्यात है उसके लिए यह भवसागर भवामुदी गोखुर में समाये जल के समान है वत्स्य पदम उसका लक्ष्य परम पद है अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, न्या, है। या याकी वैकुंठ है यह स्थान नहीं वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो पदम पदम यद विपद न नेश ऐसे लोगों का वो स्थान नहीं है जहा पे पद पद पे कष्ट है पदम पदम यद विपद आम यहाँ पे हर एक पग पग पे कभी भी कोई मरता है कभी भी कष्ट आ जाते हैं तो ऐसा अस्तित्व ऐसे लोगों का नहीं है जिन्होंने आपकी शरण ग्रहण की है नाव रूपी चरण कमलों की शरण ग्रहण की है चरण कमल रूपी नाव की शरण ग्रहण की है जिन्होंने आपके और आप कौन है जो मुकुंद है जो मुक्ति दाता है और इस नाम से प्रख्यात है और पूरे जगत के पालन करता है तो उनका इस भौतिक जगत में जहाँ पे पद पद पर विपदा है तो वो उनके लिए नहीं है ना ते उनके लिए जो पद है वो ये जो भवसागर है वो कैसा हो जाते हैं उनका भवसागर भव सागर मतलब ये जगत संसार जिसमें हम पड़े हुए हैं अभी उसको एक सागर कहा है भवसागर। तो उससे तर करके बाहर जाना है तब जाकर के वही कुंड जाते तो वो भवसागर सागर उनके लिए कैसा हो जाता जिन्होंने भगवान की शरण ली है गाय की बछड़े का निशान जो पड़ गया जमीन पे उसमें पानी पड़ता है पैर का निशान पड़ता है उसमें पानी पड़ सकता है तो वो जितना पानी है उसको तो कोई आसानी से लांग जाएगा तो उसके जैसा हो गया उसके लिए ये जो पूरा घोर सागर है वो बाकी जिन्होंने शरण नहीं ली है उनके लिए वो बड़ा सागर बन के ही रहा उसमें से पैर के बाहर निकलना पड़ेगा लेकिन जिन्होंने अच्छे से शरण ग्रहण किए वो सरलता से भगवतधाम चला जाता है भौतिक जगत से पड़ जाता है अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहां पद पद पर संकट है केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी हो सकेंगे रह सकेंगे सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है संसार में सर्वत्र जीवन के दुख जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि विद्यमान है किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है वही भगवान की प्रेम भक्ति में लगता है फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है जहाँ न तो भौतिक कष्टमयी जीवन है जीवन है न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना जो भ्रम व शेय सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है उसे समझो उसे समझो कि वह अंधकार में है वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है किन्तु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है भगवान की सेवा कर्मयोग का कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं तो मुख्य बात इस श्लोक में यह है कि भौतिक जगत दुखमय है और आध्यात्मिक जगत में कोई दुख नहीं है हमको इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाना है उसकी चाबी भी यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि काम करो फल भोग मत करो फल मुझे दो इस प्रकार से तुम जन्म बंध से मुक्त हो करके भगवत भगवतधाम आओगे जहाँ पे कोई दुख नहीं है और भौतिक जगत में हम कितना भी प्रयास करें सुखी होने का सुखी हो नहीं सकते क्योंकि ये दुखालय है एक बार एक महिला थी गांव में उसका बेटा मर गया छोटा साधा तीन चार साल का बहुत दुखी हुई बहुत, बहुत बहुत बहुत दुखी हुई फिर एक साधु के पास जाती क्योंकि तो उसका नाम सुना है ये साधु बहुत बड़े चमत्कारी हैं बाबा है तो उनके पास जाती है और अपना दुख सुनाते मेरा तो बेटा ऐसे मर गया अभी आप कुछ करो इसको जीवित कर दो तो साधु बोला, है उसमें तो क्या बड़ी बात है मैं जीवित कर दूंगा निश्चित रूप से लेकिन उसके लिए आपको कुछ सामग्री लेके आनी होगी वो सामग्री जी प्राप्त हो जाती है तो निश्चित रूप से जीवित हो जाएगा तो बताए क्या सामग्री मैं लेके आती हूँ तो बोले मुझे केवल एक लोटा राय के दाने चाहिए एक लोटा लेकिन शर्त यह है ये ऐसे घर में ऐसे आने चाहिए जहाँ पे कभी कोई मृत्यु नहीं हुई हो नहीं सकता तो ऐसा ऐसी चीज़ तो इसलिए फिर वो महिला जाती है पूरे गांव में घूमती है अलग अलग जगह घूमती है सब बोलते पागल हो गए कोई मरा नहीं ऐसा तो कैसे हो सकता है <laughs> तो अंत में आती है वापस ऐसा तो कोई नहीं है जहाँ पे कोई नहीं मरा है बता दो फिर आपके वहाँ पे तो भी इसी प्रकार से हुई है यहाँ पे मृत्यु होती ही है ये बहुत ही जगह है इस तरह से वो महिला को सिखाते हैं सिखाते शिक्षा देते हैं अकेले है तो सिखा दिया ना खाली इतनी शिक्षा नहीं। शिक्षा हमेशा थोड़ी नैठ कर अनुभव हो गया ना आप सब जगह सबके घर में मरते हैं ऐसा नहीं कि मेरे घर में ही कोई मरा है सबको अनुभव इसलिए उसका दुख थोड़ा कम हो गया वो समझ गया। चित्रकेतु को भी प्रैक्टिकल अनुभव करवाना पड़ा था बच्चा नहीं हो रहा है बच्चा नहीं हो रहा है पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है तो नारद मुनि पहले जाते हैं लेकिन वो सुनते नहीं है तो ठीक है चलो आपको पुत्र प्राप्त हो जाएगा लेकिन शर्त यह है की आपका दुख का कारण भी बनेगा और सुख का कारण भी बनेगा ठीक है दुख आए तो आए कोई बात नहीं लेकिन एक बार प्राप्त तो हो जाए जाएगी बेटा है माँ का थोड़ा जिद्दी होगा तो आता है और चला जाता है <laughs> तो बहुत रोता है, <laughs> तो बहुत <रुता> है। <laughs> फिर वापस नारद मुनिया <laughs> क्या हुआ बोला था ना सुख और दुख दोनों के कारण बने आरद मुनि उस पुत्र को जीत करते हैं तो मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र चित्रकृत की कहानी है नहीं मेरा पुत्र मेरा वो बोला कौन है तुम तुम हो कौन कौन से वाले पिता कौन से जन्म के पिता हो तुम मेरे <laughs> तो उसकी आखे खुलती है हाँ ये तो जन्म जन्म सबके तो पिता अलग अलग होते हैं तुम्हें क्या भुआ रख रहा हूँ इस तरह से वो फिर भक्ति में आते हैं। तो प्रैक्टिकल शिक्षा तो वही, वही होंगे वही है, उसी कहानी में आगे नहीं आता है भी जाते तो ये तो, भी वही है वो, भी वही है। वो एक करोड़ तो यहाँ पे सिखाया ना नारद प्रैक्टिकल करके इतने दुख में है वहां से फिर दिखाया वो पुत्र ने प्रचार किया <laughs> कौन हो तुम भाई कौन से कौन से माता पिता हो तुम मेरे मेरे तो इतने सारे माता पिता निकल गए अभी तुम कौन से वाले हो <laughs> ये जो भौतिक संबंध इसी प्रकार से कोई ना कोई जीवन में हम अपने माता पिता के माता पिता रहे हूँ जैसा हो सकता है इसलिए देह के आधार पे जो संबंध है वो बहुत ही क्षणभंगुर है टेम्पररी है क्षणिका उसका कोई अर्थ नहीं है बहुत बल्ला रहा है। और उसमें दुख तो मिलने ही वाला है ये अनामाय जहाँ पे कोई दुख नहीं है वहाँ पे पहुँच जाओ हमको इस भौतिक जगत से आश लगा के नहीं बैठना चाहिए कि यहाँ पे सुख मिलने वाला है जल्दी अपना काम खत्म करो भक्ति का और भगवतधाम जाओ ओके यहाँ पे विराम देंगे उपाधि की जाए श्रीमद भगवत गीता है